कृष्ण चार्यम केशन ंदे मूर्ति व्योमेना दक्षिणा नम ओं शांति पहले पास में आया था आत्मज्ञान का सर्वतर्म संन्यास में अधिकार करने में प्रवृत्ति में नहीं है तो पूर्व पिछले ने कहा यदि प्रवृत्त का प्रमाण नहीं है तो, तो आत्मा में निष्ठा करने के लिए भी प्रवृत्ति नहीं हुई सन्यासी के लिए भी प्रवृत्ति नहीं हुई ज्ञान निष्ठा के लिए भी प्रवृत्ति नहीं हुई जैसे ध्यान देने का शासम विशेषता आत्मविज्ञान से प्रवतक प्रमाण की अपेक्षा नहीं प्रवृत्ति होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है जब प्रमाण नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो अपने सर्वपम स्थित स्वाभाविक है उसके लिए कर्म आत्मा के लिए अर्थात्मज्ञान के लिए प्रवत तो की आवश्यकता नहीं तो स्वाभाविक के सर्वो में स्थिति ये कहा विधि के न ज्ञान के सामर्थ्य से ही ज्ञान का स्वर्व स्थिति है कर्म सन्यास में अधिकार है कर्म में अधिकार नहीं मैन असन्यास अस्य होता विद्या फुलों से मुख्यमंत्री सक्यता किमित विद्युत संन्यास नियमित संन्यास जो नहीं ज्ञान हो गया विद्या फुल्त सकता है तो ज्ञान के लिए संन्यास क्या विद्युत हो गया था चित्र प्रद्ञा विशी का ही मुख्य प्राप्ति में तो असन्यासी जो काम है इच्छा करता है इसको दृष्टान से प्रतिपादन करते हुए आपको भी मानसियों यद्वत यत् आहूमाणम अचलम समुद्रम प्रवसाती तवत यम सर्वे का प्रवेश तो शांति न काम काम जिस प्रकार आप समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है आपूमाण अचलम प्रतिष्ठम समुद्र भरा हुआ आपूर्यमाण सबोर भरा हुआ अचल प्रतिष्ठा अचला प्रतिष्ठा समुद्र से अचल प्रतिष्ठम समुद्र समुद्र में नदियों के जल से प्रविष्ट हो जाते हैं सब नदियों के जल प्रविष्ट होने पर समुद्र में कुछ रास्तावृत्ति कुछ नहीं समुद्र जैसे इस सही थे इसी प्रकार यम पुरुषम ज्ञानी न सर्वे काम आविशंति सब काम उसमें प्रविष्ट हो जाते है अर्थात उसमें कुछ संचालन नहीं करते कुछ नहीं होता है विषय के समिति में भी कोई विकार नहीं होता है इसी प्रकार जो रहता है शांत समुद्र जैसे शांति मापी शांति को नित्य शांति परमात्मा प्राप्ति मोक्ष को प्राप्त करता है न काम काम काम है आय काम्यं टिकाणा विषय सामान काम विषय इच्छा करने वाले शांति को प्राप्त नहीं करता टीका में जो आप सामान्य ज्ञान उनसे विवेक बढ़ा गया विस्तार करके इस समाज आवृत्ति करेगा मुख्य तो सा, साक्षातकार उसको ही मुख्य मिलेगा विशेष कृष्णालय पर परिभूत तो दब जाएगा नहीं होगा इसको दृष्टान्त से कहा गया पहले कहा है राजा राजदे से उसी श्लोक में जो कहा गया उसका अर्थविकास भी समुद्र से समानता पूर्व मानवी राष्ट्रवृति तदिया स्थिति आप जल से समुद्र यदि सबूर भर जायेगा राष्ट्र बुद्धि होनी चाहिए स्थित प्राप्ति है एक संस्थित समुद्र के अचल प्रतिष्ठा अचला प्रतिष्ठा आक्रियमा आकुरम का अद्री जल से बरवा फिर अचल प्रतिष्ठम अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थित अचला प्रतिष्ठा रहे प्रतिष्ठा अवस्थितिअल प्रतिष्ठम का विच ये समुद्र आप प्रशंती सगुरो जल अस्कृत करें समुद्र में पवित्र होते समुद्र में सौभाव के समुद्र को विक्रिया नहीं करते जिस प्रकार दृष्टात वा, तदव टीकाने न समुद्र से उदरतात्मक प्रतिनियतम रूपम कदाचित विवर्धते एक रूपये वर्ष समुद्र से उद्रतात्मक प्रतिनियतम रूप जल जो, जो निश्चित रूप कभी तो बढ़ जाता है तो हसदुपात करता है कम होता है एक रूपा है तत्व तो तो नादेयर आता तो समुद्र अंतर्गत सही नद्याद्या आगत नादेय नदी से आने वाले जल समुद्र के अंतर्गत जाते हैं तभी तक्रिया तो होता समुद्र में विक्रिया हो जाएगी अप्रतिष्ठा से क्रांति कर्य साधनस्थम अभिक्रय सभी कुछ नहीं इसी प्रकार जिसके में प्रविष्ट हो जाते हैं सो विषय की तद्वत्धि विशे यं पुरुष समुद्रम आपो अभी कुर्वतंत प्रवेश विशेषा <coughs> विशेष विषयाण विशे विशे विशे असनिधि विदुष निर्भिकार अप्रविशंत सन्निधा सकसन्त विकार विकारन आपदे से इच्छा विशेष विषय के सन्निधि नहीं होने पर ज्ञान में कोई विकार नहीं होगा विषय नहीं होता निर्विकार होने पर भी अप्रभि भी संतोपी भी। विदुष निर्विकारे अप्रभि संतोपी अप्रभि संतोपी अवग्रह विदुष निर्विकारे प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि विषय नहीं तो, तो इच्छा क्यों होगी किन्तु संविधान विषय जिस साथ में है तो तस्वीर प्रभि संत इच्छा से प्रविष्ट कर जाएगी विषय सन्निध होने पर विचार प्राप्त करेंगे ऐसा संक्रांति ऐसा नहीं विशेष सानिध्य होती विशेष सानिधि होने पर भी सर्वस्थ इच्छा विशेष करके पुरुषों को विकारी नहीं करते दृष्टांत समुद्र विवाह जल जी समुद्र के विकार नहीं करते अभी कुलता विकार नहीं करके प्रविष्ट होते सभी आत्मनिर्भर प्रलियंत आत्मविहीन आत्म हो जाते कामना से कुछ ज्ञान नहीं फर्क नहीं देता न स्म वशम करवा अपना अध्य काम शिक्षा और ज्ञानिको जैसे अपना अधिन कर देती ऐसे नहीं करते को तो so, शांति मोक्षती न इतर ठीक में प्रवेशम विषय देती सार्वत इच्छा विशेषा सा यम पुरुषम समुद्र विवाह यो अकाम ये श्रुति में कहा है? यो कामा, कामा, कामा, कामा, ये अका निष्काम आप आत्म काम न तस्वती ब्रह्म वसन ब्रह थी कमाया काम रहते हैं अकाम क्यों क्योंकि निष्काम निर्गत काम था है ऐसे काम नष्ट होगी निर्गत काम कैसे हो जाएंगे क्योंकि आपका काम सौ प्राप्त हो गया आपका काम कैसे हो गया क्योंकि आत्म काम आत्मा ही आत्मा क्षति से कुछ नहीं आत्मा ही कहने ऐसा जो ज्ञानी उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होते ब्रह्म स्वरूप जीते जी ब्रह्म स्वरूप सारा पारा समाज से ब्रह्मों कोई ही प्राप्त करता है ये वृद्धा नहीं सुनने का कार्य श्रुते इसी बीच में विराम से युवा काम इत्यादि श्रुतिय विषय विमुखस्य से निष्काम से मुख्य हो विषय विमुख निष्काम होने पर ही मुख्य मिलेगा न काम काम कक्ष काम को इच्छा करने वाले काम विषय नहीं है कि सीमा होती न काम कहानी ने तरह काम्यंत की कामना कर्मदत् कर्म ही कामना का विषय कामना का तो विषय काम कामान काम ही तो विषय में काम विषय इच्छा करने वाले स काम कहानी स्वभाव से जो विषय इच्छा करने वाले उनको प्राप्त नहीं हुआ नहीं, गोरा। नहीं गोरा। वो प्राप्त होती वो शांति को प्राप्त नहीं करता है मुख्य प्रति उनको नहीं यदि गृहस्थेना मनसा समस्ता कुटस्थम ब्रह्मात्मा पिभायत ब्रह्म निर्माण आह्य से में गृहस्थ ही मन से समस्त अभिमान को छोड़ करके कुटस्तर ब्रह्म में हूँ ऐसे परिचार चिंता न करके जी ब्रह्म प्राप्त कर दिया कर लेता है तो तभी प्राप्त मौघ्यादि विडम्बन मोया आदि में विडम्बन मधिया विडम्बन शब्दों जैसे मौध्य चार मूलता ऐसी बना करके ब्रम जैसे अभिता से हामचिंद्र में उनक बोलने का शब्द है इस आशंख्या तस्मार्थ तस्मार। इसलिए सबकामना के त्याग करके आगे श्लो करें हाय का सर्वाय उच्चर निर्ममो निरहंकार शातिमिगति शांति शांति गह कुमान कामान विहाय सर्वान् कामान विहाय नि चरती निर्ममो निरहकार तो शांति मती यह कुमार सर्वान कामान विहाय सब काम इच्छा का त्याग करके बात करे विहाय निष्पृह निरहंकार समृह रही मम रही निरंकार होकर के विचारण करता है शोक तो कामना छोड़ दिया तो फिर क्योंकि सदृह जीवन में भी इच्छा नहीं, नहीं अंदर मामो और जो देह देवधारण के लिए कुछ थे उसे भी मामो तो अभिमान नहीं है और विद्वान ज्ञान ऐसा अभिमान रहित होकर के विचारों करता है वो शांति को प्राप्त करता है बिहार परितमना काम्य, होगा यह सन्यासी उपमान शर्वान सब अशेषता सब क्या कर है? इच्छा इच्छा, इच्छा, इच्छा। संपूर्ण अशेष का कृष्ण से भाव भाव का चरती का की बैरा चरती का जीवन मेषा से चेष्टा केवल जीवन मात्र के लिए चेष्टा है जीवन मात्र चेष्टा जीवन मात्र चेष्टा जीवन मात्र चेष्टा चेषा उसका केवल इतने जीवन मात्र की चेष्टा और कुछ नहीं केवल विचारण जितने करके विचरण करता है ठीक है मैम शब्दादि विषय प्रवण से शब्दादी विषय प्रवण अज्ञान होता है जैसे हमेशा ही ढागता है प्रवण ढालू विषय करो हमेशा ही आसक्त होगा तब तक तो इच्छा भेद भागी ना भागिना इच्छा विशेष को प्राप्त करता है ना मुक्ति मुक्ति नहीं इच्छा तो मुक्त नहीं ये तो सिद्ध है पूर्वोत्तम अन्वय निगम है तो जो इच्छा करता त्याग कर देता है उसको मुख्य मिलेगा ये अन्य का निगम करने के लिए आगे का वाकई अवशेष विषय त्यागी जीरो नौती कथन संपूर्ण तो विषय तैयार देगा तो खाना बिना भी नहीं करेगा जीवन कैसे रहेगा इतना संख्या है जीवन मात्र चेष्ट चेष्टा चेचक कितने जीवन मात्र कितने संभव राग देशादी के देश निवास व्यासम चरती जाती जहाँ राजादी संभव संभवे वहाँ निवास करना नहीं चाहते बहुत अच्छा भोजन आदि मिलता है सम्मान मिलता हो जाने संभव तरह देशादी के जैसे निवास की जागृति निश्चित करने के लिए जागृति पर्यटक पर्यटन करता है सन्यासी पर्यटन करने परिवार केवल वेदांत तो श्रवण करने के लिए रह सकता है एक स्थान में और गंगा सत्र में रहने के लिए भी शास्त्र में अनु ज्ञानी होती है एक स्थान में रह स नहीं तो विचरण करना चाहिए वेदांत तो श्रवण करने के लिए वेदांत कहाता है गंगा कट में राष्ट्रीय करेंगे नहीं तो स्थान में रहने के निश्चय से विचरण करना चाहिए इसलिए परिवर्तन विहे कामान पुनौति परिवर्तन विहे कानन कह दिया फिर निष्प्रिय यदि काम इच्छा तैयार कर दिया तो निष्पूह नहीं निष्क्रियना पुनौति इसका परिहार करते निष्प्रय कर शरीर जीवन में आप प्रिय निर्गत आपसे अच्छा निष्क्रिय समझ शरीर में भी स्प्रिया इच्छा जीवन में नहीं ठीक जब तक आई बैठी नहीं तो नहीं के लिए भी उत्प्रह नहीं उसके लिए भी सोचना नहीं उसके लिए बस थोड़ा चिंतन करता है प्रावधिक अनुसार चल रहे हैं उसके लिए इच्छा करने के कुछ नहीं आगे निष्प्रोहत्या निर्मत्तम पुनर्वधन कथम पुनर्वत्ति में आरती की न पश्चिश निष्प्रोह कर दिया सर्जन जीवन में निष्पृह नहीं फिर जीवन में शरीर में जिसकी इच्छा नहीं फिर मेरा मामा कहा मामा तो करेगा होती तो निर्मम फिर कहते तो फिर आर्थिक की पुनवृति हो जाती निष्पुर हो गया फिर क्यों करेगा निर्गम हो जाएगा फिर निर्मे तो पुनरो होगी आर्थिक क्यों ना पचे थी तो नहीं देखते तो आसंख्या शरीर जीवन मात्रिप्त तो परिग्रह थी क्योंकि शरीर जीवन मात्र में स्प्रा तो नहीं किन्द्र जीवन रहता है उससे आक्षेप होता है परिग्रह कुछ परिग्रह सद धारण करने के जीवन के लिए जो कुछ कारण कुटिया तो में रहता है कुछ तो करता है उसमें भी कलपनिक कंथा वस्त्र आदि कुटिया में भी मम्मी के अभिनय समझी ये मेरा है उसका अभिनय आग्रह रहता है ये निर्मकार निर्हंकार टीका में क्या होते शय अहंकार मम का आवश्यकता जब तक अहंकार रहेगा देहादि हम बोली तो ममो कार्य नमकार रहेगा निरहंकार कैसे होगा निरहंकार तो हम व्याज करो थी व्या करो थे व्याख्यान करते कैसे अहंकार विद्यावस्तवादी निमित्त आत्म संभावना रह गई विद्यावस्तवादी विद्या ज्ञान है उसके कारण अपने को बड़ा मानना ये संभावना नहीं तो निर्भर तो सामान्य जैसे बड़ा बड़ा दर्ज है ये अहंकार चलते स शांति ना आपको करते स एवं हो प्रस्थित प्रत्यु ब्रह्म विधि ज्ञानी शांति को प्राप्त करता है सर्वसंसार दुख परम रक्षणा सर्वसंसार दुख शांति को निर्वाणा आख्यान निर्वाण है जिसका नाम निर्वाणा निर्वाण ख्यार्वाणाख्या आख्या शांतिर्वाणाख्यान सांतिया अतिगति है सही निर्माण तो ब्रह्म सर्ग तो ब्रह्मभू तो भावती, ब्रह्म दो है ठीक है सन्यासी में मोक्षम सर्व काम पर श्लोको सन्यासी सवेदना मोक्षमेक्ष तो सर्व कर्मों पर ही त्याग आज सर्व काम सबका इच्छा का त्याग ये लोगों में कहा गया विशेषणानी यत्न साध्यानि ये तो ज्ञानी के लिए तो स्वभाव तो इच्छा का त्याग हो जाता है और सागर को यत्न साध्या यत्न से सिद्ध करना पर इच्छा का त्याग प्रारब्ध के ऊपर निर्भरता न प्रारग जितने इतने ही मिलेगा अधिक नहीं कम नहीं करके इच्छा का त्याग करना यत्तन दूर करना संपत्ति फलन तो करेंगे जो वही से इच्छा त्याग हो जाएगा संपादन पर संपत्ति सम्पत्ति सम्पादन हो जाएगा इच्छा का अभाव सर्व काम त्याग तो उसका फल कई बड़े मुख्य है किसी तब भ्रजे तो भ्रज तो किम चतुर्थ प्रश्न है उसका भी निर्णय परसार इस्लोक में हो गया अभी सब करके अभी कर्म योग का फल है सांख्य अनुष्ठा सांख्य योग इसकी स्तुति करके कहते ज्ञान अनुष्ठा स्तूते टीकाने सत्तः तत्व संक्ष्य विस्ताराध्यान प्रदर्शिता ज्ञान अनुष्ठान अधिकारी प्रवृत्ति तस्त स्तूत उत्तर श्लोकम अवतारे विभिन्न स्थानों में कई संख्यक से कई विस्तार के द्वारा सही के ज्ञान निष्ठा अधिकारी उसके प्रवृत्ति के लिए छुट्टी करने के लिए ये श्लोक आरम्भ करते का ज्ञान अनुष्ठा थे ज्ञान निष्ठा की छुट्टी करते इसलिए अधिकारी उसमें प्रवृत्त हो ज्ञान निष्ठा करे कामना शुभकामना का एक ब्राह्मी स्थिति पार्थ पार्था स्थित नईना प्राप्त विमोति नईना कालेम काले ब्रह्म निर्वाण मृ्यति ब्रह्म निर्वाण स्थिति पार्थ पाथ नैना का पार्थ ऐसा ऐसा थि ब्राह्मतिथाप्य नमूति अस्तका स्थित ब्रह्म निर्वाण बता दे ब्राह्मी बताए सर्वर्मसन्यास तरी ब्रह्म एनामूति इसको प्राप्त हो जाने करते मुह को प्राप्त नहीं करता है और इस स्थिति में निष्ठा में अंतकाल चित्र अंतकाल में चित्त हो जाने पर भी ब्रह्म निर्वाण निर्वाण तो को प्राप्त करता है मुख्य को प्राप्त कर लेता है तो अंतकाल में भी चित्त होने पर प्राप्त करता है मतलब यदि अभिषेक कोई ब्रह्म में चित्त होकर के निष्ठा कर रहे तो मुख्य के लिए क्या करना अवश्य मुख्य प्राप्त कर लेगा ये नहीं सोचना कि अंतकाल में ही करेगी अंतकाल अपना अधिन अभी से ही करना पड़ता है ये तो कहा गया अंतकाल में स्थित होने पर भी प्राप्त करेगा चलिए ऐसा नहीं सहित अंतकाल में हम करेंगे ऐसा ये कहानी का अभिप्रह अंतकाल में भी स्थित होने पर प्राप्त करता तो अभी ब्रह्मचर्य अवस्था से ही जो स्वर्क तो त्याग करके इच्छा त्याग करके अपने स्वर्क में स्थित हुआ और तू तो जीते जी मुक्त आई जीवन मुक्त आई और अंतकाल में आगे सुना तू मुक्ति प्राप्त करेगा उसमें क्या कहना है कहीं निकलना ऐसी चिंता है मुक्ति को प्राप्त होगा फिर कर लेगा में गृहस्थ सन्यासी संयासी उभो चयन मुक्तिभागिन गृहस्था सन्यासी हो ज्ञान होने पर दोनों दिन मुक्ति को प्राप्त करेंगे किंतरी कष्ट नर्वथा सन्यासी न कष्ट से जाकर के सब छोड़ करेंगे विष्ठा करके रहना क्या जरूरत है इतिहास सन्यासी व्यतीता नाम अंतराय संभवाद अपेक्षित संन्यास मुख्य हो सन्यास जो त्या नहीं विधे वो सन्यास करते अंतराय विघ्न गृहस्थ में रहेगा घन है और इच्छा क्या करके सब विख्यात करने के बुराए तो कोई भी विघन नहीं सुविधा तो से रहे तो विघ्न होगा जो भक्तों के बीच में रहेंगे सुविधा तो मिलता है सम्मान तो मिलता है उसमें तो भी विघ्न होता है विघ्न होने पर वो साधन चिंता नहीं होता है उनके सामने अपने को सिद्ध बना करके दिखाना पड़ता है साधन <laughs> <laughs> करना कठिन सबके वो तो तो तो लोगो कहते हैं हमारे छात्र लोगो कहते हैं तो उनके कोई बांग्लादेश में पढ़ाते हैं अच्छे साधक तो वो स्वयं भक्तों के सामने कहते हमारे निष्ठा नहीं हुई हम तो अभी साधक है तो वो कहते आपको तो सब कुछ हो गया आपका फिर क्या बाकी है, है पढ़ते इसलिए पढ़ते तो वो क्या बाकी है तो वैसे होगा भक्तों के सामने तो स्पष्ट करते हमको हम तो अभी साधन करते गिर जैसे गए थे वहाँ गांधीनगर में वो भी सबके सामने कहती और जब हम मार्गदर्शन लेते हैं जी से हम करते सबके सामने सम्मान करते पूजा करते और नाम्यत्रह लोग भक्तों को प्राप्त करने पर उनके सामने कहने के लिए संकोच करते हम इनसे पढ़े थे कि हमारे गुरु ऐसे नहीं करते देखा देखाते हम बड़े बड़े जो तो फिर साधन वगैरह नहीं कर पाते और जो साधक है उनको संकोच नहीं होता के लिए सबके सामने कहते हैं उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं साधन करते है ये सब अंतरा विघ्न होता है इसे संन्यास का अर्थ है संन्यास दीक्षा नहीं ऐसा त्याग पूरा इच्छा का त्याग करके और सन्यास धर्म दीक्षा लेने से विधि दीक्षा भी लेने से अन्य आश्रम धर्म का बंधन नहीं करता ब्रह्मचारी गृहस्थ मन प्रसन्न आश्रम धर्म रहता है और इसलिए विघ्न के निवृत्त हो जाती है केवल मनन मनोनिद्यास नीचे करने के लिए सन्यास दिया जाता है अपेक्षित संन्यास अपेक्षित है इच्छा का त्याग अंतर और बाहरी विधिवत संन्यास करके ही वेदांत और कुछ नहीं चाहिए ये ऐसा ग्रामीण स्थिति ऐसा यथोथा ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी भवा इति ग्रामीण ब्रह्म में होने वाली स्थिति ब्राह्मी स्थिति सर्व कर्म संस्य ब्रह्मण व्यवस्था यही संपूर्ण कर्म कर्म के संपूर्ण इच्छा शोक छोड़ करके ब्रह्मेण अवसर अहम ब्रह्म उस रूप में स्थित और कुछ नहीं स्थिति में सर्वम कर्म व्यासते हे पार्थ पाथ नई ना्य लिमूति न मोहमोति लाभ करके प्राप्त का लज्जा ना विमोह उसका ठीक है नमुह्य पुनर्न अनुकमुतीमुहती के पहले भी ना है नीमुह्यो का फिर नए का अनुकर्षण के अन्वेद नोभाव धनहान्यादि निमित्त प्रायण विमुति सन्यासी के मुंह नहीं सौते आकर बैठा है कि गृह से धन आदि धनहानिदि निमित्त धन पुत्र आदि के निमित्त मुह प्राप्त करता ही दिखाया विक्षित विचित्रता है विचित्र विचित्र सन परमार्थ विवेक रहित तो भगवती तो जो मोह प्राप्त करेगा विचित्र हो जाएगा विचित्र हो जाएगा परमार्थ विवेक रहित हो जाएगा इसलिए कुछ संग्रह नहीं हो तो कोई भय नहीं चोर से भी जैसे होता है स्थिति सर्व कर्म सन्यास सर्व कर्म सन्यास ब्राह्मनिष्ठा तस्या उसी में चितवन पर काम आयुष चतुर्थ विभागी कृत्वा चतुर्थ में भी अंत में भी करके भी मोहन नहीं करता है इसमें चितवन पर ब्राह्मयाले अंत वय से भी अंत व्यवस्था कुछ अवस्था में होने पर भी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म निर्भति को प्राप्त करता है अंतकालय अपी शब्द दिया और फिर शब्द सूचितम कहीं मत कन्या मा अकाल में भी टीका तो पर मुख्य को प्राप्त करता है अपीसद से कहीं मुख्यमंत्री क्या करना इतने पवन चले तो पत्थर को उड़ने लगे तो फिर कोई कुछ रुई तो उसके लिए क्यों वक्तव्य उसके लिए क्या कहा पत्थर उड़ जाए कऊ तो कि वक्तव्यम ब्रह्मचर्यादेव सन्न से ये जीव ब्रह्म अवतिष्ठत सब ब्रह्म निर्वाणम रिछती ब्रह्मचर्य से ही सब वैसा कर्म त्याग करके जब तो जीवित रहता है जब ब्रह्म स्थित रहता है सब ब्रह्म निर्वाणम रिछति प्राप्त करता है मुख्य भी इसमें क्या कहना ठीक है तदेव सप्तम पदार्थो तब ऐक्य वाक्यर्थ तत्पद तम पदार्थ और धोनी की एकता है वाक्या सप्तम से वाक्यार्थ तद तो तो ज्ञानार्थ तो एकाक न मुक्ति केवल उसके ज्ञान से ही अहमश में ब्रह्म इसे साक्षात्कार से ही मुक्ति अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं अन्य जितने साधन के लिए शुद्ध होने पर वाक्यार्थिक विचार से सवर्ण सवर्ण मनोचास ज्ञान होता है उससे ही मुक्ति तद अलुषा उपाय कर्मन ज्ञान निष्ठा के उपाय शाम, एक श्लोक प्राधान्य प्रदर्शित अलग अलग कार्य प्रधान निष्ठा भूतम सिद्धम दूत सिद्धमें उपाय भूत हो गया निष्ठा उपाय ज्ञान निष्ठाध्यांकर भगवत कृत गीता Sharma